परस भगवान आपने कहा कि गणित या ज्ञान से उपजा वैराग्य झूठा है प्रेम जनित वैराग्य ही वैराग्य है लेकिन प्रेम तो राग लाता है उससे वैराग्य कैसे फलित होगा आनंद मैत्रे प्रेम तो सीढ़ी है उससे नीचे भी उतर सकते हो उससे ऊपर भी चढ़ सकते हो प्रेम तो द्वार है उससे भीतर भी आ सकते हो उससे बाहर भी जा सकते हो प्रेम न तो राग पैदा करता है न वैराग्य पैदा करता है प्रेम तो तथस्थ है तुम्हारे हाथ में सब है प्रेम का कैसे उपयोग करोगे परिणाम इस पर निर्भर होता है प्रेम पतित हो तो राग बन जाता है प्रेम विकसित हो तो वैराग्य बन जाता है जैसे घर में कोई खाद को इकट्ठा कर ले तो दुर्गंध फैलेगी और उसी खाद को बगिया में छिताते दे तो सुगंध उठेगी वही खाद वृक्षों का पोषण बनेगी फूलों में रंग रस और गंध बनेगी वही खाद जो घर में इकट्ठी कर ली होती तो जीना दुभर हो जाता तुम्हारा ही नहीं पड़ोसियों का भी ऐसा ही प्रेम है प्रेम तो खाद है अगर काम वासना में ही बंद रह गया तो सड़ांत पैदा होगी और अगर प्रार्थना में मुक्त हो गया तो परम सुवास पैदा होगी मैं तुम्हारा प्रश्न समझता हूं नया नहीं है सदियों सदियों से पूछा गया है क्योंकि जिसने भी परमात्मा की तलाश की है उसके सामने यह प्रश्न निश्चित ही खड़ा हुआ है होगा ही क्योंकि प्रेम तुम्हारी प्रकृति है इस प्रेम का क्या करें परमात्मा को खोजने जो जाएगा उसे प्रेम के संबंध में कुछ निर्णय लेने ही होंगे कुछ निर्णय जो कि निर्णायक सिद्ध होने वाले हैं या तो उसे तय करना होगा कि मैं प्रेम को दबाऊं क्योंकि प्रेम से राग पैदा होता है और जिसने दबाया प्रेम को उसने भर लिया अपना भवन खाद से अब सड़ान पैदा होगी इसलिए तुम्हारा तथाकथित धार्मिक आदमी ऊपर ऊपर धार्मिक होता है जरा खरोंचो उसे और उसके भीतर से अधर्म निकल आता है तुम्हारा धार्मिक आदमी ही तो मंदिर जलाता मस्जिद जलाता हिंदुओं को मारता मुसलमानों को मारता छुरे भोंकता आगजनी करता बलात्कार करता तुम्हारे धार्मिक आदमी के कुकृत्यो से इतिहास भरा हुआ है इतना अनाचार अधार्मिक लोगों ने नहीं किया है इस पृथ्वी पर जितने लहू के धब्बे धार्मिक आदमी ने छोड़े उतने अधार्मिक आदमियों ने नहीं छोड़े और भी एक मजा अधार्मिक आदमी तो अगर पाप भी करता है तो व्यक्तिगत रूप से करता है कोई चोरी कर लेता है कोई हत्या कर देता धार्मिक आदमी जब पाप करता है तो सामूहिक रूप से करता है और जब सामूहिक रूप से पाप किए जाते हैं तो अनंत गुने हो जाते हैं हिंदुओं की भीड़ मुसलमानों की भीड़ ईसाइयों की भीड़ जब पाप करने पे उतारू होगी तो फिर हिसाब नहीं रखे जाते और यह भी ध्यान में रहे कि जब व्यक्ति पाप करता है तो उसके भीतर चिंता पैदा होती उसके भीतर विचार पैदा होता है उसकी आत्मा कहती क्या कर रहे हो पापी से पापी की आत्मा कहती क्या कर रहे हो ठहरो मत करो बुरा है ऐसे ही अंधेरे में हो और अंधेरे में चले जाओगे चोर जो हजार बार चोरी कर चुका है वह भी जब फिर चोरी करने जाता है तो कोई भीतर खींचता है रोकता है कोई अंतरात्मा की आवाज चाहे कितनी ही धीमी पड़ गई हो सुनाई पड़ती ठहर जाओ मत करो बुरा लेकिन भीड़ की कोई आत्मा नहीं होती इसलिए भीड़ के पास अंतरात्मा की कोई आवाज नहीं होती जब हिंदुओं की भीड़ मस्जिद को जलाती हो जब मुसलमानों की भीड़ मंदिर को तोड़ती हो तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भीड़ में जुड़े हुए व्यक्ति को उत्तर उत्तरदायित्व का बोध मिट जाता है उसे यह सवाल ही नहीं उठता कि मैं अपराध कर रहा हूं मैं तो सिर्फ संगी साथी हूं भीड़ कर रही है और भीड़ अच्छे लोगों की है पंडित पुरोहित मौलवी पादरी उसके नेता हैं। मैं तो सिर्फ पीछे चलने वाला एक अनुयायी मात्र धर्म युद्ध में लगा हूं जिहाद कर रहा हूं और तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरुओं ने तुम्हें सिखाया है कि धर्म युद्ध में अगर मारे गए तो स्वर्ग सुनिश्चित है जिहाद में अगर मरे तो बहिस्त पाओगे खूब प्रलोभन पाप के लिए प्रलोभन निपट पाप के लिए स्वर्ग का पुरस्कार भयंकर अपराधों के लिए दंड नहीं प्रशंसा स्तुति तो उत्तरदायित्व तो का बोध टल जाता है व्यक्ति का जब वो भीड़ में पाप करता है इसलिए भीड़ जैसे पाप करती है व्यक्ति ने कभी भी नहीं किए व्यक्ति कर ही नहीं सकता तुम अगर किसी भीड़ के हिस्से हो के पाप करो और फिर तुमसे अकेले में पूछा जाए कि क्या तुम अकेले भी ऐसा कर सकते थे तो तुम चकित हो गए तुम्हारी भीतर को ही कोई कहेगा कि नहीं अकेले में मैं ऐसा नहीं कर सकता था भीड़ में एक सुविधा है इतने लोग कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे इतने लोग तो गलत नहीं हो सकते मैं गलत हो सकता हूं मगर यह हजारों हजारों हिंदू ये तो गलत नहीं हो सकते ये तो ठीक ही कर रहे होंगे फिर पंडित पुरोहित आगे हैं संत महात्माओं का आशीष है गलती हो कैसे सकती और फिर जहां इतने लोग कर रहे हैं दायित्व तो बट गया तुम्हारे सिर पर ही ना रहा बोझ बहुत हल्का है अकेले होते तो सागर तुम्हारे ऊपर टूटता पाप का भीड़ में एकांत बूंद तुम पर पड़ जाए तो पड़ जाए एक बूंद की कौन चिंता करता है फिर भीड़ में तुम सदा उत्तरदायित्व दूसरे पर डाल सकते हो कि महात्मा ने कहा था कि मौलवी ने कहा था कि पंडित ने कहा था मैं क्या करूं मैंने तो सिर्फ माना मैंने किया नहीं मैंने तो आदेश पालन किया है अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका और रूस के वैज्ञानिक ऐसे कंप्यूटर बनाने में सफल हो गए हैं जो बिल्कुल मनुष्यों जैसे पढ़ा तो मैंने सोचा और आगे पढ़ू मनुष्यों जैसे अगर कंप्यूटर बनाने में सफल हो गए हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है लेकिन वह एक व्यंग था आगे कहा गया था कि मनुष्यों जैसे कंप्यूटर बनाने में समर्थ हो गए हैं क्योंकि अब उन्होंने ऐसे कंप्यूटर बना लिए हैं जो भूल तो खुद करते हैं दोष दूसरे को देते हैं मसीने अब तक इतनी चालाक नहीं थी कि मैं क्या करूं उत्तरदायित्व दूसरे का है और ये सारा मनुष्य का दुर्गंध युक्त अतीत एक बुनियाद पर खड़ा है कि हमने प्रेम को दबाया हमने प्रेम के फूल न खिलने दिए हमने प्रेम की खादी खट्टी कर ली और जिस सुगंध पैदा हो सकती थी उससे केवल दुर्गंध पैदा हुई इसलिए मेरी मौलिक देशना है प्रेम को सीढ़ी समझो उसका एक छोर पृथ्वी पर है और दूसरा छोर आकाश में प्रेम की सीढ़ी पर गमन करो प्रेम को निखारो शुद्ध करो निखारो कामना से वासना से क्रोध से वैमनस से ईर्षा से प्रतिस्पर्धा से मुल्ला नसरुद्दीन सुबह सुबह चाय पीते वक्त अपनी पत्नी से बोला कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तुझसे मैं कुछ छिपाना भी नहीं चाहता दुख तुझे होगा मगर ध्यान रखना यह केवल सपने की बात है ये कोई सच नहीं है नाहक तूल दे देना तिल का पहाड़ मत बना लेना इधर कुछ दिनों से रात सपने में रोज तेरी सहेली को देखता हूं पत्नी तो भन्ना गई सपने में ही सही मगर ईर्षा जग उठी चाय की केतली उसने जमीन पे पटक दी मुल्ला ने कहा मैंने पहले ही कहा था कि सिर्फ सपने की बात है पत्नी ने कहा तो फिर तुम भी सुन लो मैं भी कहना नहीं चाहती थी मेरी सहेली अकेले ही दिखाई पड़ती होगी सपने में मुल्ला ने कहा बात तो सच है लेकिन तुझे कैसे पता चला उसने कहा क्योंकि उसका पति तो मेरे सपने में आता मुल्ला ने लकड़ी उठा ली डंडा उठा लिया पत्नी ने कहा सपना ही है ऐसे क्या बननाए जाते हो मगर ईर्ष्याएं ऐसी हैं ईर्ष्याएं घेरे हुए हैं तुम्हारे प्रेम को वह से घेरे हुए घृणा घेरे हुए और अगर इस कारण तुम्हारा प्रेम नरक बन जाता है तो प्रेम का कसूर नहीं है तुमने प्रेम में जहर घोल दिया है और जहर को तो निकालोगे नहीं कहते हो प्रेम को ही फेंकेंगे तब वैराग्य पैदा होगा अंग्रेजी में कहावत है कि जब बच्चे को टब में नहलाओ तो गंदी पानी के साथ बच्चे को भी मत फेंक देना बच्चे को तो बचा लेना गंदे पानी को फेंक देना लेकिन यही होता रहा है सदियों सदियों में तुमने गंदे पानी के साथ बच्चे भी फेंक दिए फिर रोते हो फिर तड़फते हो क्योंकि सीढ़ी टूट जाती और वही सीढ़ी परमात्मा से जोड़ने वाली इसलिए आनंद मैत्रे मैंने बार बार कहा है गणित ज्ञान से उपजा वैराग्य झूठा है और तुम्हारा तथाकथित साधु महात्मा ज्ञान और गणित से ही चलता है वो वैराग्य भी क्या वैराग्य है जिसमें गणित हो गणित का अर्थ होता है लोभ गणित का अर्थ होता है हिसाब गणित का अर्थ होता है यहां छोड़ेंगे तो स्वर्ग में पाएंगे मगर क्या पाओगे स्वर्ग में तुम जरा दुनिया के धर्मों ने स्वर्ग की जो तस्वीरें खींची हैं उन पर ध्यान तो दो तो साधारण बुद्धि का आदमी भी देख पाएगा जालसाजी, जो तुम यहां छोड़ते हो वही हजार गुना लाख गुना करोड़ गुना होके वहां मिलेगा ये कोई छोड़ना हुआ यहां तुमने एक पत्नी छोड़ी और वहां अपसराए पाओगे और पत्नी तो तुम्हारी साधारण पत्नी थी हड्डी मांस मज्जा की देह वाली थी अप्सराएं स्वर्ण काया की उनकी देह से पसीना नहीं बहता इत्र झरता है और वे कभी वृद्ध नहीं होती उनकी उम्र जो अटकी है सोलह पर सो अटकी ही सदिया बीत गई अफसरा अभी भी सोलह की उर्वशी की उम्र अभी भी सोलह ही वर्ष है एक दिन आगे नहीं बढ़ती और वहां कल्प वृक्ष जिनके नीचे बैठकर तुम जो भी चाहोगे तत् क्षण पूरा होगा तत् क्षण इस जगत में तो कुछ चाहो तो फिर श्रम करना होता है वर्षों प्रतीक्षा करनी होती फिर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा यह पक्का नहीं क्योंकि और भी प्रतिस्पर्धी और भी लोग उसी को पाने चले लेकिन कल वृक्ष के नीचे तत्क्षण समय नहीं लगता इधर चाहा उधर हुआ मैंने सुना एक आदमी भूला भटका गलती से स्वर्ग पहुंच गया गलतियां तो सब जगह होती मैंने सुना है कि मुला नसुद्दीन जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो उनसे मिलने गया मुल्ला को गैरिक वस्त्रों में देखकर मोरारजी तो आग बबूला हो गए मेरे बहुत से सन्यासियों ने मुझे आके कहा है कि उनके पास गैरिक वस्त्रों में जाने का बड़ा आनंद वो एकदम आग बबूला हो जाती होश ही खो देते कुछ का कुछ कहने लगते अल्लबल्ल बखने लगते जैसे लाल झंडी देख के साढ़ भड़क जाते ऐसा गैरिक वस्त्र देखकर जी भड़क जाती तो उन्होंने मुल्ला को देखते उसे कहा मुला बुढ़ापे में तुम्हें यह क्या सोची तुम भी रजनी इसके चक्कर में आ गए तुमसे ऐसी आसा न थी तुम्हें क्या हो गया मुला ने कहा क्या करूं जब से इस आदमी को देखा तब से मुझे भरोसा आया कि ईश्वर है मुरारजी ने कहा अच्छा तो मुझे देखकर तुम्हें क्या ख्याल आता है नसरुद्दीन ने कहा आपको देखकर ख्याल आता है कि ईश्वर से भी गलती हो सकती है। गलतियां सब जगह होती है। तुम खुद ही सोचो अगर ईश्वर से गलती ना होती तो तुम कैसे होते तुम हो यह काफी प्रमाण है कि ईश्वर से भी भूल चूक होती तो ये आदमी भूल चूक से स्वर्ग पहुंच गया थका मंदा था एक वृक्ष के नीचे लेटा उसे क्या पता कि कल्प वृक्ष जब लेटने लगा कंकड़ पत्थर थे उबड़ खाबड़ जमीन थी सोचा कि इतना थका हूं कि इस समय अगर सोने के लिए एक सुंदर सैया मिल जाती ठीक से विश्राम हो जाता ऐसा उसका सोचना ही था कि एकदम जैसे शून्य से एक सुंदरतम सैया प्रकट हुई सम्राट जिसको देख के तरस जाए वो इतना थका मांदा था उसने ये सोचा भी नहीं कि ये कहां से आई कैसे आई वो तो गिर पड़ा और सो गया जब दो घंटे तीन घंटे बाद सुस्ता लिया आंख खोली बहुत भूख लगी थी सोचा कि इस समय अगर सुस्वादु भोजन कहीं मिल जाए कहीं कोई पास में होटल रेस्टोरेंट इत्यादि होता यहां कोई दिखाई भी नहीं पड़ता ऐसी भूख मेरे जीवन में कभी लगी न थी उसका ऐसा सोचना था कि एकदम थालियों पर थालियां लिए अफसराए उपस्थित हो गई थोड़ा संदेह तो हुआ मगर भूख इतनी थी कि जल्दी से उसने भोजन करने में लग गया जब भोजन कर चुका विश्राम कर चुका तब उसे ख्याल आया कि मामला क्या है ये कहां से बिस्तर आया और कहां से ये भोजन और कहा से ये सुंदर स्त्रियां एकदम आकाश से उतर आई कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं और एकदम भूत प्रेत मौजूद हो गए भूत प्रेतों को देख के उसने कहा मारे गए अब मारे गए और वो झपट पड़े और उन्होंने उसकी गर्दन दबा दी और उस आदमी को मार डाला कल वृक्ष के नीचे तुम जो सोचोगे वो तत्ण हो जाता है कभी भूल चूक से पहुंच जाओ कल वृक्ष के पास तो थोड़ा समझ सोच के ऐसी उल्टी सीधी बातें मत सोचना कि कहीं भूत परित तो नहीं है अब मारे गए किन्ने ये कल वृक्ष ईजाद किए ये उन्हीं लोगों ने जिन्होंने यहां थोड़ा कुछ दबाया है कुछ त्यागा है, और किन ने यह अपसराएं पैदा की उन्हीं ने जिन्होंने स्त्रियों को नरक द्वार उन्हीं शास्त्रों में स्त्री नरक्का द्वार है उन्हीं शास्त्रों में अपसराओं का वर्णन है जो उनको मिलेंगी जो पुण्य आत्मा है एक महात्मा मरे संयोग की बात उनका प्रमुख शिष्य भी घड़ी भर बांध मर गया शायद दुखनी मर गया हो शिष्य चला जा रहा था स्वर्ग की तरफ सोचता हुआ कि मेरे गुरु को तो उर्वशी से कम कोई नहीं मिला होगा थे भी तो महात्मा बड़े उर्वशी पैर दाब रही होगी आ शिष्य ने सोचा आज गुरु के सारे त्याग तपस्या का फल आनंद की तरह उन पर बरस रहा होगा और जब पहुंचा स्वर्ग तो जो देखा भरोसा आ गया कि जो सोचा था ठीक था एक बड़ी सुंदर स्त्री गुरु के गले लिपटी थी सिदम पैरों पर गिर पड़ा उसने कहा कि हे गुरुदेव आज बिल्कुल सिद्ध हो गया कि थे आप महात्मा पहुंचे हुए कि किए थे पुण्य आपने कि की थी तपस्या वृक्ष फलों से जाने जाते और महात्माओं का भी अंतिम निर्णय स्वर्ग में होता है मालूम होता है बाई उर्वशी है क्या गले लिपटी गुरुन का उल्लू के पट्टे तू उल्लू का पट्टा ही रहा अरे ना समझ समझने का इसमें ना समझी कैसी अरे आपको आपके पुण्यों का फल मिल रहा है गुरुन का फिर मैं कहता हूं कि जरा गौर से देख मेरे पुण्यों का फल यह स्त्री नहीं इस स्त्री के पापों का फल मैं हूं इसको दंड दिया जा रहा मुझसे ज्यादा हड्डी हड्डी क्योंकि तपश्चरिया में मुझसे ज्यादा दुर्गंध युक्त क्योंकि वर्षों से मैं नहाया नहीं क्योंकि स्नान तो शरीर को सजाना है श्रृंगार है मुझसे ज्यादा घबराने वाला क्योंकि राख पोते पोते जिंदगी बिताई और कहा मिलेगा मैं इसका दंड हूं ये मेरा पुरस्कार नहीं मगर जिन्होंने सोचे हैं ये पुरस्कार वे कौन लोग हैं ये अपनी वासनाओं को ही पीछे के द्वार से वापस ले आना है जो प्रेम को दबाएगा वो कभी वासना से मुक्त ना हो पाए उसके जीवन में दुर्गंध ही दुर्गंध हो जाएगी हाँ ऊपर से वो आवरण ढांक लेगा भीतर मवाद होगी ऊपर से फूल सजा लेगा मैं नहीं कहता प्रेम को दबाओ और मैं नहीं कहता गणित से सोचो गणित का सोचना तो लोभ है लोभ का ही विस्तार है गणित गणित की भाषा ही लोभ की भाषा है और कुछ उसे दिखाई ही नहीं पड़ता एक जहाज डूब रहा था सारे लोग घबरा रहे हैं परेशान हो रहे हैं लेकिन एक मारवाड़ी निश्चिंत बैठा हुआ आखिर किसी ने कहा कि, कि सेठ जी जहाज डूब रहा है तो उस मारवाड़ी ने कहा तो अपने बाप का क्या डूब रहा है सरकारी जहाज है डूबने दो गणित तो लोभ की भाषा में सोचता है अपना क्या है कल का डूबता आज डूब जाए लेकिन किसी ने कहा कि ये तो ठीक कह रहे हैं आप कि अपना जहाज नहीं है मगर जहाज में हम भी डूबेंगे मारवाड़ी का इंश्योरेंस करवा के चलता हूं बीमा करवाया है तुम जैसा बुद्धू नहीं मरने की फिक्र नहीं है शायद मारवाड़ी हिसाब लगा रहा हो कि आह आ गया मौका अब निकला इंश्योरेंस कंपनी का दिवाल मौत की चिंता नहीं हिसाब किताब है और यही मारवाड़ी महात्मा हो जाता है तब भी इसका हिसाब किताब जारी रहता है तब ये सोचता है इतने व्रत किए इतने उपवास किए कितना लाभ मिलेगा तब भी हिसाब किताब है जहां लोभ है वहां कहा वैराग्य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 प्रेम तुम्हारे भीतर परमात्मा की किरण है प्रेम तुम्हारे भीतर प्रार्थना का बीज इस बीज को बो सींचो असुवन जल सींच प्रेम बेल बोई स्मरण करो मीरा को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 जागी रह सकती मगर यह चेतना को जगाने के उपाय पागल खाने में ले जाने योग्य उपाय नहीं है चेतना को जगाने के चेतना को जगाने का सम्यक उपाय है प्रीति परमात्मा के प्रति प्रेम जगे। यही प्रेम जो तुमने अभी क्षुद्र चीजों से लगा रखा है किसी ने धन से किसी ने पद से किसी ने प्रतिष्ठा से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 धार्मिक चित एक और ही अभियान एक और ही आयाम धार्मिक चित ये नहीं पूछता कि क्या मिलेगा इसका फल क्या होगा धार्मिक चित ये पूछता है कि मैं दुख में हूं क्यों हूं दुख में मैं नरक में हूं क्यों हूं नरक में कैसे मैंने ये नरक निर्मित किया है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 जो यहां छाती पे चढ़ बैठे उन्हें छाती पे चढ़ बैठने का अभ्यास हो गया और तुम्हें उन्हें छाती पे बिठाए रखने का अभ्यास हो गया क्या पक्का वहां भी बात यही रहे कि वो फिर तुम्हारी छाती पे चढ़ जाए और तुम्हें भी अच्छा ना लगेगा जब तक कोई तुम्हारी छाती पे चढ़कर के न बैठ जाए तुम्हें भी खाली खाली लगेगा सुना सूना लगेगा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 भगवान आप कहते हैं कि जीवित बुद्ध ही तारते तब यह कैसी विडंबना है कि बुद्धों को जीते जी निंदा मिलती है और मरने पर पूजा यह कैसा विधान है स्वरूप इसमें ना तो विडंबना है ना कुछ आश्चर्यचकित होने की बात यह जीवन की सहज व्यवस्था है जीवित बुद्ध ही तारते क्योंकि जो स्वयं ही जीवित नहीं है वह तुम्हें कैसे जीवन दे सकेगा जिसका स्वयं का दिया बुझा है वो तुम्हारे बुझे दिए को कैसे जला सकेगा जलते दिए के पास ही तुम बुझे दिए को लाओ तो बुझा दिया जलता है ज्योति से ज्योति जले जीवित बुद्ध ही तारते अगर तुम डूब रहे हो तो कोई जिंदा आदमी ही तुम्हें बचा सकता है घाट पे हजारों लाशें रखी रहें, तो उन लाशों में से एक भी छलांग लगा के पानी में नहीं कूंदेगी तुम्हें बचाएगी नहीं और जीवित भी लोग बैठे हों लेकिन जीवित में भी केवल वही बचा सकता है तुम जो तैरना जानता हो मैं एक बार नदी के किनारे बैठा था और एक आदमी डूबने लगा मैं भागा लेकिन जब तक मैं किनारे पे पहुंची एक दूसरा आदमी जो और भी पास था किनारे के वो कूद ही पड़ा था तो मैं रुक गया लेकिन वो जो आदमी कूद गया था खुद ही डूबने लगा पहले मुझे उसे बचाना पड़ा एक की जगह दो आदमी बचाने पड़े मैंने उस दूसरे आदमी से पूछा कि मेरे भाई तुझे क्या हुआ उसने कहा मैं भूल ही गया कि मुझे तैरना नहीं आता इस आदमी को डूबते देखकर मैं एकदम कूद ही गया मुर्दे तो कून नहीं सकते जिंदा कूद सकते हैं लेकिन तभी काम आ सकते हैं जब उन्हें तैरना आता हो तो मुर्दे नहीं बचा सकते जिंदा भी नहीं बचा सकते जिंदा बुद्ध बचा सकते जिंदा बुद्ध का अर्थ है जिसे तैरना आता है, जो तैर गया सारा भाव सागर जो उस किनारे को देखकर लौटा है वही तुम्हें उस किनारे तक पहुंचा सकता है वही मार्गदर्शक हो सकता है लेकिन स्वरूप तुम्हारा प्रश्न ठीक है कि जिंदा बुद्ध तारते हैं लेकिन जिंदा बुद्धों को सिवाय गालियों के और कुछ भी नहीं मिलता ऐसा क्यों इसीलिए कि वो तारते हैं और तुम तरना नहीं चाहते उनकी हालत करीब करीब ऐसी समझो कि एक स्कूल में एक मिशनरी ने अपने बच्चों को समझाया कि सप्ताह में कम से कम एक पुण्य का कार्य करना ही चाहिए बच्चों ने पूछा लेकिन कौन सा पुण्य का कार्य जैसे उदाहरण तो मिशनरी ने कहा जैसे कोई बूढ़ी स्त्री रास्ता पार करना चाहती हो तो उसको हाथ पकड़ के रास्ता पार करा देना चाहिए सात दिन बाद जब फिर मिशनरी स्कूल में आया उसने बच्चों से पूछा कि याद है पुराना पाठ कोई पुण्य का कार्य किया किस किस ने किया तीन बच्चों ने जोर से हाथ हिलाए उसने पहले बच्चे से पूछा तूने क्या किया उसने कहा मैंने एक बूढ़ी स्त्री को होगी कोई 90 साल की बहुत बूढ़ी ऐसी बूढ़ी स्त्री मैंने पहले देखी नहीं थी असल में कौन बूढ़ियों को देखता है मगर वो तो मैं चुकी तलाश में ही था कि कोई बूढ़ी स्त्री मिले तो पुण्य करूं तो मिल गई तो मैंने उसे रास्ता पार करवाया शिक्षक ने उसकी पीठ थोंकी और कहा शाबाश तूने अच्छा किया ऐसा ही आगे भी करना दूसरे से पूछा तूने क्या किया उसने कहा मैंने भी एक बूढ़ी स्त्री को पार करवाया उम्र रही होगी कोई नब्बे वर्ष थोड़ा संदेह हुआ मिशनरी शिक्षक को कि दो बूढ़ी स्त्रियां दोनों नब्बे वर्ष की कहा मिल गई मगर कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं दो बूढ़ी स्त्रियां हो सकती इतने बड़े गांव में और नब्बे वर्ष की हो उसकी भी पीठ ठोंकी हालांकि उतने जोर से नहीं ठोंकी थोड़ा संदेह मन में रहा कि हो सकता है ये सिर्फ इसकी बात दोहरा रहा है। तीसरे से पूछा और तूने क्या किया उसने कहा कि मैंने भी नब्बे वर्ष की एक स्त्री को तब तो न रहा गया उस मिशनरी से उसने कहा कि तुम तीनों को नब्बे वर्ष की तीन बूढ़ी स्त्रियां मिल कहां गई उन तीनों ने एक समझ कहा तीन नहीं थी एक ही थी उसी एक को हम तीनों ने पार करवाया उस मिशनरी ने पूछा तो एक बूढ़ी स्त्री को पार करवाने के लिए तुम तीन की जरूरत पड़ी उन्होंने गे महाराज तीन भी मुश्किल से पार करवा पाए वो होना नहीं चाहती थी हम खींचे उस तरफ वो खींचे इस तरफ मगर हमने भी पूरी ताकत लगा दी लाख चिल्लाई सो मचाया हाथ पैर मारे पिटाई तक हमारी की उसने मगर हमने एक ना सुनी पुण्य करना ही था सो हम तो उसको उस पार कर आए हालांकि अब आपसे क्या छिपाना जैसे हमने उसे छोड़ा वो फिर इस पार आ गई फिर हमने सोचा अब दूसरे विद्यार्थी भी हैं उनके लिए छोड़ो अब हम ही पुण्य करते रहेंगे फिर हमें पता नहीं दूसरों ने करवाया उसे पार के नहीं करवाया हमें और भी काम थे पुण्य कोई एक ही काम तो नहीं है उसी में तो उलझे ना रहे और फिर इस बुढ़िया को कितनी दर दोबारा भी करवाओ ये मारती पीटती चिल्लाती भी है और फिर लौट के आ जाएगी बुद्धों का काम इसलिए थोड़ा कठिन है तुम गाली देते हो क्योंकि तुम पार नहीं होना चाहते तुम कहते हो हम भले मजे में कहा ले चले हमें जाना नहीं हमने यहां घर बना लिया है गृहस्थी बसा ली है बहुत फैलाव कर लिया है बहुत जाल बुन लिया है हमारे सारे स्वार्थ इस किनारे पर और तुम कहते हो उस किनारे चलो तुम ही जाओ आएंगे कभी हम भी मगर अभी नहीं लेकिन बुद्धों की भी तकलीफ है उनको दिखाई पड़ता है कि तुमने जो बनाया है सब झूठा है माया है सपना है वो चाहते हैं कि तुम्हें जगा दें उनकी करुणा चाहती कि तुम्हें जगा दें क्योंकि तुम जो धन इकट्ठा कर रहे हो वो धन नहीं कूड़ा करकट तुमने जो हीरा समझा हैं वे हीरे नहीं कंकड़ पत्थर बुद्धों को साफ दिखाई पड़ रहा है कि तुम कंकड़ पत्थरों को इकट्ठे कर रहे हो और समय कमा रहे हो वो तुम्हें झकझोरना चाहते वो कहते जरा आंख खोल के भाई मेरे देखो ये कंकड़ पत्थर और मुझे हीरों की खदान पता मैं तुम्हें ले चलता हूं और इतने हीरे अकूत मगर तुम्हारी भी अर्चन तुम जन्मों जन्मों से इन्हीं कंकड़ पत्थरों को हीरे मान रहे हो तुम्हारी बड़ी श्रद्धा इन कंकड़ पत्थरों पर है। कोई डिप्टी कलेक्टर है उसको कलेक्टर होना है वो कहता अभी ठहरो अभी निर्वाण नहीं अभी समाधि नहीं अभी कहा कैबल्य पहले कलेक्टर तो हो जाऊं लेकिन कलेक्टर होने से क्या होता है कमिश्नर होना है? कमिश्नर होने से क्या होता है गवर्नर होना और यह होने की दौड़ का कोई अंत नहीं एक सज्जन मेरे पास आते थे वो डिप्टी मिनिस्टर थे आशीर्वाद लेने आए थे कि इस बार मामला न चूके इस बार तो मिनिस्टर बनवा दे मैंने उनसे कहा कि अगर मुझसे आशीर्वाद मांगा तो डिप्टी मिनिस्टर भी न रह जाओ तुम किसी बुद्धू से आशीर्वाद मांगो मैं तो यही आशीर्वाद दे सकता हूं कि जागो फिर वो मिनिस्टर भी हो गए कोई दो तीन वर्ष बाद एक ट्रेन में अचानक यात्रा करते वक्त मुझे मिल गए मैंने कहा क्या हुआ उन्होंने कहा आपके आशीर्वाद से मैंने कहा झूठ मैंने आशीर्वाद दिया ही नहीं था हमारे मुल्क में तो औपचारिक हो गई ये बात कि आपके आशीर्वाद से वो कहने लगे मिनिस्टर हो गए मैंने कहा मैंने ये आशीर्वाद दिया नहीं मुझ पे ये पाप थोपो मत मुझे क्यों फंसाते हो कयामत के दिन तुम्हारे साथ मैं भी बंधूंगा कि तुमने इन्हें क्यों आशीर्वाद दिया था मैंने दिए ही नहीं मैंने तभी तुम्हें कह दिया था कि आशीर्वाद तुम किसी और से मांगो मैंने कहा कुछ तृप्ति हुई उन्होंने कहा कि तृप्ति तो तृप्ति कहा अब बस एक ही धुन सवार है कि चीफ मिनिस्टर कैसे हो जाए मैंने कहा चीफ मिनिस्टर होकर तुम सोचते तृप्ति हो जाएगी कहने लगे अब उतनी हिम्मत से नहीं कह सकता जितनी जब मैं डिप्टी मिनिस्टर था कह सकता था कि मिनिस्टर होने से तृप्ति हो जाएगी अब नहीं कह सकता क्योंकि ये धोखा नहीं कुछ हल हुआ मगर फिर भी आकांक्षा है एक बार चीफ मिनिस्टर हो जाऊं इस बार तो आशीर्वाद दे दें फिर इस देश में तो सभी गधे घोड़े मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सभी हो रहे हैं वो भी आखिर में हो गए फिर मैं उनकी राजधानी से निकलता था तो मैंने उनको फोन करवाया क्या हालांकि मैंने तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया लेकिन कम से कम आके धन्यवाद तो दे जाओ अगर आशीर्वाद दे दिया होता तो कभी ना होते कम से कम इतना तो ख्याल रखो आए मिलने मैंने पूछा कहो तृप्ति कुछ हुई उन्होंने कहा कि अब आपसे क्या छिपाना आपसे छिपता भी नहीं मैं छिपाऊं तो भी नहीं छिपेगा अब बस एक ही धुन सवार है कि बहुत दिन हो गए भोपाल में अब दिल्ली मैंने कहा कब ये दौड़ खत्म होगी कैसे ये दौड़ खत्म होगी आदमी दौड़े ही चले जाते और बुद्धों की चेष्टा होती रोक ले तुम जब धुन में दौड़े चले जा रहे हो कोई बुद्ध तुम्हें रोके तो तुम नाराजगी नहीं होगी जरूर होगी क्योंकि बुद्ध बोलते हैं किसी और लोग से उनकी भाषा और उनका अनुभव और उनका जगत और तुम्हारी दुनिया और दोनों का कहीं तालमेल नहीं होता अगर बुद्ध जीते तो तुम्हारी दुनिया अभी गिर जाए ताश के पत्तों की तरह और तुमने बड़ी मुश्किल से ताश के पत्ते जमाए छोटे छोटे बच्चे ताश के पत्तों का घर बनाते हैं तुम जरा फूंक मार दो उनका ताश का पत्तों का घर गिर जाता वो एकदम गुस्से में आ जाएंगे उनकी मेहनत भी तो देखो मुश्किल तो जमा पाए जमा जमा के तो जमा पाए जमते जमते भी गिर गिर जाते थे जरा सा धक्का खुद के हाथ का लग जाता था तो पूरा महल गया किसी तरह बच्चा जमा पाया है और तुम और तुमने फूंक मार दी। मैं एक घर में मेहमान था अपने मेजबान के साथ बैठ के बगीचे में गपशप कर रहा था उनका छोटा बेटा आया उसने मुझे आके कहा कि आप भी आए मैंने एक सुंदर महल बनाया तो मैं भी गया उसके पिता भी गए उसने खूब बड़ा महल बनाया था कई ताश की गड्डियों का जोड़ किया था रंग बिरंगा था मैंने फूक मार दी वो तो एकदम भरोसे नहीं कर सका उसने कहा आप भी कैसे आदमी हैं मैंने इतनी मुश्किल से बनाया तीन घंटे मेहनत की गिर गिर जाता था संभाल संभाल के बनाया सब द्वार दरवाजे बंद कर दिए कि हवा का झोंका ना आए और मैं आपको दिखाने लाया था अभी मुझे अपने मित्रों को पड़ोसियों को भी दिखलाना था और आपने फूक मार दी उसकी नाराजगी साफ उसके बाप ने भी कहा कि आपने फूंक क्यों मारी ये मेरी समझ में भी नहीं आता मैंने कही कह यही मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं यही तुम्हारे बेटे के साथ कर रहा हूं बेटा भी नाराज है तुम भी नाराज हो तुमने भी जो घर बनाया वो ताश के पत्तों का है इसलिए जब बुद्धों को तुम गाली देते हो तो बुद्ध कुछ हैरान नहीं होते स्वभावता स्वीकार करते हैं तुम्हारी गालियों को जानते हैं कि ऐसा होगा ही भाषा अलग अलग है जगत अलग अलग है शहर की एक महिला ने हिम्मत दिखाई वह प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए गांव में आई एक दिन यूं ही बैठी बैठी सुस्ता रही थी और एक गीत गा रही थी ओ सावन के बदरा आए नहीं हमारे सजना अब की नहीं बरसना गीत के दर्द भरे बोल लोगों तक पहुंचे लोग मुखिया के पास पहुंचे मुखिया जी शिक्षिका के पास दौड़े और हाथ जोड़े कि बस इतना सा काम हमें क्यों नहीं बताती है हम आपके सजना को कान पकड़ कर ले आते शिक्षिका पहले तो हड़बड़ाई फिर मुखिया को एक डांट पिलाई कि ये क्या बोला है मेरा सजना आए या ना आए ये मेरा निजी मामला है मुखिया जी बोले भाड़ में जाए आपका सजना हमें उससे क्या करना पर सावन तो आपका निजी नहीं है उससे क्यों कहती हैं कि आपकी नहीं बरसना सूखा पड़ जाएगा बच्चे हमारे भूखों मरेंगे आपके सजना के बाप का क्या जाएगा और हमें तो आपके सजना के लक्षण अच्छे नहीं लगते छह महीने हो गए आपको यहां रहते उसने एक बार भी पता लगाया नहीं कि आप जी रही हैं या मर गई फिर आप उसकी चिंता क्यों कर रही यूं अब तक नहीं आया तो पता नहीं कब आएगा और ऐसा सजना आकर भी क्या कर लेगा हमारी तो किस्मत ही खराब है पिछले साल कीड़े फसल खा गए थे इस साल आपका सजना मरवाएगा नहीं हम ये जोखम नहीं उठा सकते हमें उसका पता दीजिए या फिर आप अक्ल से काम लीजिए आपके सजना का सावन से क्या लेना देना वो अपने हिसाब से आएगा इसको अपने हिसाब से बरसने दीजिए बुद्धों की एक भाषा है, वे तुम्हें जगाना चाहते हैं। तुम्हारी दूसरी दुनिया तुम सोना चाहते नींद तुम्हारा जगत जागरण उनका जगत दोनों में कहीं तालमेल नहीं दोनों कहीं एक दूसरे को काटते नहीं इसलिए तुम अगर नाराज हो जाओ और तुम अगर गालियां देने लगो और तुम अगर पत्थर फेंकने लगो और तुम अगर बुद्धों को सूलियों पर चढ़ाओ सब सुई करते थे बुद्धों की तरफ से इसमें कुछ हैरानी नहीं पति देव दफ्तर से आकर पत्नी से बोले मुस्कुराकर ये सजधज ये सिंगार क्या इरादा है सरकार पति का ये संबोधन सुनकर पत्नी बोली रुवासी होकर आप हमें कुछ भी कहते रहिए किंतु सरकार मत कहिए हम भी अखबार पढ़ते हैं सरकार कैसी होती है सब समझते हैं भविष्य में यदि आप हमें सरकार कह के बुलाएंगे तो याद रखना पछताएंगे मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा पर आपके हाल हिंदुस्तान जैसे हो जाएंगे भाषा की मजबूरियां भाव की मजबूरियां अलग लोग हैं स्वरूप तुम पूछते हो आप कहते हैं कि जीवित बुद्ध ही तारते हैं तब यह कैसी विडंबना है कि बुद्धों को जीते जी निंदा मिलती है और मरने पर पूजा मरने पर पूजा आसान क्योंकि मरते ही बुद्ध तुम्हारे हाथ में हो जाते तुम जहां बिठाओ बैठे तुम जैसा उठाओ उठे देखते नहीं रामचंद्र जी को जब दिल हो सला दो कृष्ण जी को जब जियो झूला झूला दो चाहे उन्हें चक्कर ही आ रहे हो मगर वो ये भी नहीं कह सकते कि अभी मत करो अभी मत सताओ जब पट खोलो खोलो जब पट बंद करना हो बंद कर दो जब भोग लगाना हो लगाओ दतोन करवाओ चाहे न करवाओ सब तुम्हारे हाथ में जैसे ही बुद्ध इस जगत से विदा होते आसान हो जाता सब काम फिर तुम उनकी मूर्तियां बना लेते हो मूर्तियों की तुम पूजा करते हो मूर्तियां तुम्हारी बनाई हुई हैं बुद्धों का मूर्तियों से क्या लेना देना कोई मूर्ति बुद्ध की नहीं बुद्धों की तो सिर्फ आकृति मूर्ति तो तुमने बनाई और शक तो यह है कि आकृति भी तुम बुद्धों की नहीं लेते आकृति भी तुम अपनी चुनते हो आकृति भी तुम्हारी ही तुमने ही दी यह बात सुनिश्चित है कि गौतम बुद्ध का चेहरा ऐसा नहीं था जैसा तुम मूर्तियों में पाते हो कई कारणों से यह बात सुनिश्चित है बुद्ध भारत और नेपाल के बीच तराई में पैदा हुए सच तो पूछा जाए तो बुद्ध को भारतीय नहीं कहना चाहिए नेपाली कहना चाहिए अब नेपालियों की शक्ल ऐसी नहीं होती जैसी बुद्ध की मूर्ति की नेपाली तो तिब्बती चीनी उनके ज्यादा करीब है उनकी नस्ल उनके ज्यादा करीब है और बुद्ध की मूर्ति तुम देखते हो उसमें तुम्हें नेपाली लक्षण मालूम पड़ता है उसमें गुरखा लक्षण बिल्कुल नहीं बुद्ध की मूर्ति यूनानी भारतीय भी नहीं बुद्ध के मरने के 500 वर्ष तक तो बुद्ध की मूर्ति बनी ही नहीं उन दिनों कोई फोटोग्राफी तो थी नहीं कि बुद्ध का कोई चित्र बचाया जा सकता है। 500 वर्ष बाद मूर्ति जब बुद्ध की बनी तो तुम जान के हैरान हो सिकंदर के आधार पर बनी इस बीच सिकंदर भारत आया और सिकंदर की यूनानी नाकनक्स खूब भाई मूर्तिकारों को बुद्ध की प्रतिमा न नेपाली है न भारतीय यूनानी उसके नाकनक्श यूनान से उधार लिए गए तुमने जैन मंदिर में जाकर देखा 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी जरा भी भेद नहीं इस दुनिया में दो आदमी भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते जुड़वा भाई भी एक जैसे नहीं होते मां दोनों में भेद करती मां जानती कौन कौन है बाकी लोग शायद भेद ना भी कर पाए क्योंकि बाकी लोग उतने गौर से नहीं देखते मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था वह स्त्री अकेली नहीं थी उसकी जुड़वां बहन भी थी दोनों एक जैसी लगती थी मैंने एक दिन नसरुद्दीन से पूछा कि नसरुद्दीन मैं तो दोनों को देखता हूं तो कुछ फर्क नहीं कर पाता दोनों बिल्कुल एक जैसी लगती तू तो प्रेम करता है एक को तू भेद कैसे कर पाता नसरुद्दीन ने कहा भेद भेद हम करें ही क्यों एक से प्रेम है दोनों का मजा ले रहे हैं जो मिल जाए हम भेद करेंगे ही नहीं हम ऐसी कोई चीज देखेंगे नहीं जिससे भेद जाहिर हो हम तो ऐसे व्यवहार करते हैं जो भी मिल जाए किसी से प्रेम लेकिन मां या पिता भेद करने लगते देखने लगते हैं कि अलग अलग है जुड़वां भाई बहन भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते दो आदमी एक जैसे नहीं होते ये चौबीस आदमी एक जैसे कैसे मिल गए जैनों को अपनी मूर्तियों के नीचे चिन्ह बनाना पड़ते हैं ताकि भेद पता चल सके कि कौन महावीर कौन नैमिनाथ कौन पार्श्वनाथ नीचे चिन्ह बनाने पड़ते क्योंकि चिन्हों के अतिरिक्त तो और तो कोई भेद नहीं ये मूर्तियां कल्पित है ये मूर्तियां सच्ची नहीं है यह आदमी के द्वारा गढ़ी गई ये आदमी की धारणा से गढ़ी गई तीर्थंकर को कैसा होना चाहिए उस हिसाब से गढ़ी गई तुम देखोगे जैन मंदिर में जाके कि हर तीर्थंकर की कान की लंबाई इतनी है कि कंधे को छूती क्राइस्ट की मूर्ति में कान की लंबाई ऐसी नहीं है कि कंधे को छूए नहीं राम ना कृष्ण मगर जैनों के चौबीस तीर्थंकरों के कान कंधे को छूते इतने लंबे कान जैनों की धारणा यह है कि तीर्थंकरों के कान कंधों को छूने ही चाहिए तो ही वो तीर्थंकर तो चौबीसों के कान छुवा दिए की बात है एकाध के छूते रहे ये हो सकता है शायद पहले के जो नंबर एक हुआ उसके छूते रहे हो यह हो सकता है उसके आधार पर फिर धारणा बन गई हो कि हर तीर्थंकर के कान कंधे को छूने चाहिए फिर जिनके नहीं भी छूते उनके भी छुआ दिए फिर जबरदस्ती छुआने पड़े नहीं तो तीर्थंकरत्व में कमी पड़ जाएगी लक्षण तो पूरे करने पड़ेंगे तुम्हारी मूर्तियां भी कल्पित हैं तुमने बना ली और उनकी तुम पूजा करो मजे से करो मूर्तियां तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगी मूर्तियां तुम्हारे सपनों को और श्रृंगार दे देती तुम्हारी नींद को और भी सामक दवाओं का काम कर जाती तुम और मजे से सोते हो मूर्ति तो मुर्दा है क्या तुम्हें खाक जगाएगी जरा एक आध मूर्ति से कह के तो सोना रात के हे गणेश जी कल सुबह ट्रेन पकड़नी है जरा चार बजे उठा देना जिंदगी भर ट्रेन ना पकड़ पाओगे गणेश जी को खुद ही पता नहीं कि चार कब बसते वहां तो बारह बज गए अब चार कहा बजना वहां तो कांटा थिर हो गया है। मिट्टी के गणेश जब चाहो बनाओ जब चाहो विसर्जित कराओ जब गणेश जी को डुबाने लगते तब तक बेचारे चिल्लाते तक नहीं के बचाओ हे बचाओ कहां डुबा रहे तुम्हारी मौज तुम्हारे हाथ के खिलौने जब बुद्ध जीवित होता है तो तुम्हें बचाता है तुम्हें जगाता है तुम्हें झकझोरता है तुम्हारे न्यस्त स्वार्थों को तोड़ता है इसलिए नाराजगी पैदा होती और जब बुद्ध विदा हो जाते तो तुम्हारे भीतर अपराध का भाव पैदा होता है इस मनोविज्ञान को ठीक से समझ लेना क्योंकि तुम जिंदा बुद्धों के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हो कि जब वे मर जाते हैं तो तुम्हारे भीतर बड़ा अपराध का भाव पैदा होता है कि अरे हमने यह क्या किया उस अपराध भाव की पूर्ति करने के लिए तुम फिर पूजा शुरू करते हो पूजा तुम्हारे अपराध भाव की पूर्ति है तुम देखते हो महावीर के कितने अनुयायी बहुत ज्यादा नहीं मुश्किल से तीस पैंतीस लाख क्या बात हो गई महावीर जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल 30-35 लाख अनुयाई जुटा पाया 2500 साल में अगर महावीर ने 35 जोड़े भी प्रभावित किए होते तो 2500 साल में 35 लाख बच्चे पैदा हो गए होते क्या कारण हो गया कि महावीर इतने थोड़े से अनुयाई जुटा पाए और जीसस आधी दुनिया ईसाई कर ली एक अरब अनुयाई। कारण क्या है कारण है जीसस को फांसी लगी जीसस को जिन्होंने फांसी दी वो इतने अपराध भाव से भर गए कि मरने के बाद पूजा करनी जरूरी हो गई एकदम जरूरी हो गई इस निरी निहत्ते सीधे साधे सरल चित व्यक्ति को फांसी दे दी देते वक्त तो जोश में कर गए काम लेकिन देने के बाद पछताए होंगे ये हमने क्या किया अपने हाथ देखे होंगे खून से रंगे हुए धोए होंगे लेकिन खून धुलता नहीं ऐसा खून आसानी से नहीं धुलता तुम जान के ये हैरान हो पांटियस पायलट जो उन दोनों रोमन गवर्नर था इज़राइल में जिसकी आज्ञा से जीसस को फांसी लगी उसे जिंदगी भर एक रोग सताया हाथ धोने का रोग जीसस को मार डालने के बाद वो बार बार हाथ धोता था अकारण हाथ धोता था सिंगमन फ्राइज से उसका अर्थ पूछो वह हाँ धोता था क्योंकि उसे लगता था कि मेरे हाथ खून से रंग गए और एक निर्दोष आदमी के खून से रंग गए मगर लाख हाथ धो यह खून धुल नहीं सकता क्योंकि यह खून कोई दृश्य खून नहीं है यह अद्रश्य सूक्ष्म है सूक्ष यह तुम्हारे प्राणों पर छा गया यह काटेगा तुम्हें सालेगा तुम्हें इससे बचने का एक ही उपाय है कि जो तुमने किया उससे उल्टा करो अब गाली दी थी स्तुति करो पत्थर मारे थे फूल चढ़ाओ सूली दी थी अब कहानी रचो कि ई सब पुनरुज्जीवित हो गए ये सिर्फ अपराध भाव से बचने के उपाय जीवित बुद्धों के साथ तुम असद व्यवहार करते हो तुम्हारा असद व्यवहार समझा जा सकता है कारण साफ है तुम जागना नहीं चाहते वे तुम्हें जगाते तुम उस पार नहीं जाना चाहते वे तुम्हें नाव में बैठने के लिए निमंत्रण देते हैं निमंत्रण देते हाथ पकड़ पकड़ के तुम्हें लाते तुम झिटक झिटक के भागना चाहते हो तुम जीवित बुद्धों से डरते हो भयभीत होते हो उनके पास आना कहीं तुम्हारी बसी बसाई दुनिया ना ओझल जाए मुझे मेरे पास न मालूम कितने पत्र आते लोग लिखते हैं कि हम आएंगे जरूर आएंगे लेकिन अभी समय नहीं आया है। कौन तय करेगा कब समय आएगा कैसे तय करोगे लगन मुहूर्त जोशी से पूछोगे लगन मुहूर्त झूठ सब जिसको जागना है उसके लिए प्रत्येक पल जागने के लिए सम्यक है और जिसे सोए रहना है वो कल पर टालता जाएगा नए नए बहाने खोजता जाएगा और कल्प टालता जाएगा एक युवक ने सन्यास लिया उसके पिता आए बहुत नाराज थे पिता की उम्र होगी कोई अस्सी वर्ष कहने लगे आपने ये क्या किया ये कैसा सन्यास मेरे जवान बेटे को सन्यास दे दिया शास्त्रों में तो साफ कहा है कि 25 साल तक ब्रह्मचरी फिर 25 साल तक अर्थात 50 वर्ष की उम्र तक ग्रस्थी अभी मेरा बेटा तो केवल 35 साल का है अभी 50 साल तक इसको ग्रस्थी में रहना चाहिए और फिर 75 साल तक वानप्रस्थ 75 साल के बाद सन्यास का नियोजन है शास्त्रों में आप शास्त्र के विपरीत काम कर रहे हैं आप हमारी संस्कृति को मिटाए डाल रहे हैं। मैंने उनकी बात सुनी और मैंने कहा ठीक तो मैं सौदा करने को तैयार हूं उन्होंने कहा आपका मतलब मैंने कहा मतलब यह कि मैं आपके बेटे को सन्यास से मुक्त करता हूं आप सन्यास ले लें आप पचहत्तर पार कर गए और आपको अब मैं न जाने दूंगा क्योंकि ये शास्त्र का अपमान हो जाएगा तब वो घबरा गए कहने लगे मैं भी कैसे ले सकता हूं हजार काम उलझे पड़े सब निपटाने मैंने कहा मौत आएगी पूछेगी नहीं कि कितने काम उलझे पड़े सब काम उलझे पड़े रह जाएंगे और ले जाएगी फिर मैंने कहा शास्त्र का आधार लेते थे अपने लड़के को सन्यास से बचाने के लिए अब शास्त्र का आधार नहीं लेते अपने को सन्यास में डुबाने के लिए तो शास्त्र भी बस तुम्हारे जब काम पड़े तुम्हारे मूलता के विस्तार में जब सहयोगी हो तब उनका उल्लेख उन कर लेना शास्त्रों से भी लोग अपना हेतु सिद्ध करते मुल्ला नसरुद्दीन रोज कुरान पढ़ता है और रोज शराब भी पीता है मैंने उससे कहा नसरुद्दीन कम से कम कुरान पढ़ने वाले को तो शराब नहीं पीनी चाहिए साफ कुरान में कहा हुआ है कि जो शराब पिएगा वो नरक में सड़ेगा मुल्ला ने कहा मुझे मालूम मैं तो रोज पढ़ता हूं फिर मैंने कहा कि फिर शराब क्यों पीते हो उसने कहा जितनी अपनी सामर्थ है उतना अभी कर रहा हूं पूरा वाक्य है जो शराब पिएगा वो नरक में सड़ेगा अभी आधे ही वाक्य पूरा कर रहा हूं जो शराब पिएगा अभी बाकी आधे को पूरी करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है अपनी मर्यादा से ही तो चलना पड़ता है अभी कुरान की आज्ञा पूरी कर रहा हूं जो शराब पिएगा पीने की आज्ञा साफ है फिर आगे का आगे देखा जाएगा और फिर कुरान में ही तो कहा है कि परमात्मा महाकरुणावान है रहीम है रहमान है उसकी क्षमा का पारावार नहीं तो जिसकी क्षमा का पारावार नहीं ये छोटी मोटी शराब एकदम सिर पटक दूंगा उसके पैर पे, और कहूंगा कि क्षमा करो तुम करुणावान हो तुम्हारी करुणा का कोई पारावार नहीं और मैंने शराब कितनी ही पी हो तुम्हारी करुणा से बड़ा पाप तो नहीं किया है तुम्हारी करुणा मेरे पाप से बहुत बड़ी लोग अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं उन बूढ़े सज्जन ने कहा कि मैं सोच क्या आऊंगा मैंने कहा कि सोच के कोई कभी नहीं आता सन्यास सोच के नहीं लिया जाता अब ये मौका आ गया तो चूको मत फंसी गए हो अपने आप आ गए मैंने बुलाया भी नहीं था अब कहां जाते हो और मैंने कहा कि मैं सौदा कर रहा हूं तुम्हारे बेटे को मुक्त करता हूं आज तीन साल हो गए वो सज्जन लौटे नहीं अब लौटेंगे भी नहीं क्योंकि भी दो महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई फिर नहीं आए मुझसे कहने कि बेटे को सन्यास देके आपने शास्त्रों का उल्लंघन कर दिया क्योंकि अब किस मुंह से आए लोग चालबाज लोग बेईमान है लोग धोखेबाज दूसरों को ही धोखा नहीं देते अपने को भी धोखा देते तुम्हारी सब पूजा धोखा है तुम बदलना नहीं चाहते तुम चाहते नहीं कि तुम्हारे जीवन में क्रांति हो तुम पत्थर की मूर्तियों को पूजते हो और तुम जीवित बुद्धों से भागते हो क्योंकि जीवित बुद्धों के पास क्रांति अनिवार्य है आए की बदले लेकिन मंदिर की मूर्तियां क्या करेंगी क्या कर सकती तुम जैसे जाते हो वैसे ही वापस लौट आते हो इसलिए इसमें कुछ विडंबना नहीं है ना ही कोई विचित्र विधान है यह जीवन का सीधा गणित है लेकिन आना हो तो जीवित बुद्धों के पास ही आना तो ही कुछ संपदा तुम पे बरस सके कुछ आशीष तुम पे बरस सके कुछ अमृत के घूट तुम्हारे कंठ में उतर सके जो भूल दूसरों ने की है तुमने करना और हम भूलें वही कि वही दौराए चले जाते हैं और मजा यह है कि दूसरे जब भूलें करते हैं तो हम देख लेते हैं। जब हम भूलें करते हैं तो नहीं देख पाते जीसस को सूली जिन लोगों ने दी थी हमें दिखाई पड़ता है गलत किया मंसूर को जिन्होंने मारा हमें लगता है गलत किया बुद्ध पर जिन्होंने पत्थर फेंके हमें लगता है कि गलत किया लेकिन आज भी वही हो रहा है आज भी बुद्धों मंसूरों के साथ वही व्यवहार हो रहा है जमाने बदल गए आदमी नहीं बदलता आदमी की जड़ता वैसी कि वैसी तुमसे यह ना हो इतना ही अगर कर सको तो काफी है आखिरी प्रश्न भगवान मैं परम आलसी हूं क्या मैं भी परमात्मा को पा सकता हूं योगेंद्र परमात्मा को पाना ना तो कर्म की बात है न कर्मठता की ना आलस्य की परमात्मा को पाना तो साक्षी भाव की बात है जो कर्मठ है उसको अपने कर्म का साक्षी होना पड़ेगा और जो आलसी है उसे अपने आलस्य का साक्षी होना पड़ेगा कर्म है तो कर्म को आधार बना लो साक्षी बनने का आलस्य है तो आलस्य को आधार बना लो साक्षी बनने का कोई भी निमित्त काम कर जाएगा साक्षी हो जाओ परमात्मा मिल जाएगा आलस्य से घबराओ मत और आलस्य की बहुत निंदा निंदा की गई है इसलिए घबराहट होती इसलिए तुम्हें चिंता पैदा होती होगी कि मैं हूं परम आलसी परमात्मा को कैसे पाऊंगा पहली तो बात परमात्मा को पाना नहीं है परमात्मा मिला हुआ है परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजमान है अगर परमात्मा को पाने में कोई खतरा है तो अति कर्मठता खतरा हो सकती क्योंकि वो जो हमेशा आपाधापी में भागा भागा फिर रहा है दुनिया के ओर छोर एक किए दे रहा है कहीं बैठ ही नहीं सकता दो क्षण को शायद उसे पाना मुश्किल हो जाए क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है अगर तुम भी बैठ जाओ तो मिलन हो जाए इसलिए योगेंद्र घबराओ ना चिंता ना लो मगर मैं नहीं मानता कि तुम परम आलसी हो अन्यथा यहां तक कैसे आ गए परम आलसी तो बड़ी सिद्धावस्था की बात है जापान में एक सम्राट बहुत आलसी था झक्की भी था और अजीब अजीब काम करने के उसे ख्याल आते थे और सम्राट था इसलिए कर भी सकता था एक दिन उसे ख्याल आया कि दुनिया में सबके लिए व्यवस्था है विधवा आश्रम खुले हुए आश्रम खुले हुए आलसियों के लिए कोई इंसाम नहीं और बेचारे आलसियों का क्या कसूर है अरे परमात्मा ने बनाया जैसा सो वैसा बनाया उसने आलसी बनाया तो आलसी क्या करे विधवा तो चाहे तो विवाह भी कर ले कोई परमात्मा ने विधवा नहीं बनाया विधवा तो समाज की धारणा है लेकिन आलसी क्या करे उसने अपने वजीरों को कहा कि ढूंढी पीट दी जाए पूरे राज्य में कि आलसियों के लिए राज्य की तरफ से जगह जगह आश्रम खोल दिए जाएं, आलसियों के लिए राज्य का आश्रय मिलेगा भोजन रहना कपड़ा और वो अपना आलस्य करें वजीर चिंतित हुए वजीरों ने कहा कि आप कहते तो ठीक है आपकी दलील भी ठीक है कि का कसूर क्या परमात्मा ने आलसी बनाया किसी को नीम बनाया किसी को आम बनाया अब नीम क्या करे मीठी नहीं है इसमें नीम का क्या कसूर है और आम मीठा है तो इसमें गुण क्या जिसको जैसा बनाया वह वैसा है आप बात तो ठीक कहते लेकिन बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर हमने आलसियों को आश्रय दिया तो सभी लोग दावा करेंगे कि वो आलसी और तय कैसे करेंगे हम कि कौन आलसी है कौन नहीं और अगर सारे लोग दावा करने के आलस का तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी फिर आलसियों के लिए भोजन बनाने का काम कौन करेगा उनके लिए बिस्तर लगाने का काम कौन करेगा और ये सारा देश अड़चन में आ जाएगा तो पहले तो हमें ये कसौटी खोजनी पड़ेगी कि पक्का आलसी कौन है परम आलसी कौन है जब तक इसकी कसौटी ना हो जाए राजा ने कहा ये बात ठीक है जस्ती तो डूडी पीट दी जाए कि जो जो अपने को आलसी समझते हैं राजमहल आ जाए यहां परीक्षा हो जाएगी लोगों ने सुना तो लोग चल पड़े जिनने कभी सोचा भी नहीं था जीवन में कि हम भी आलसी हैं उनने भी सोचा है मौका क्यों छोड़ना कोई दस हजार आदमी एकदम इकट्ठे हो गए वजीरों ने उनके लिए घास के झोपड़े बनवा दिए उनमें ठहर गए और रात को झोपड़ों में आग लगवा दी ये परीक्षा थी खड़े हुए लोग एकदम बाहर निकल आए लेकिन चार आदमी नहीं निकले उन्होंने और कंबल ओढ़ लिया और जब किसी ने उनसे कहा कि भाई आग लगी उन्होंने कहा लगे रहने दो हमें परेशान ना करो अब जो होगा सो होगा दस हजार लोगों में केवल वे चार ही चुने क्योंकि उनको मुश्किल बचाया जा सका उनको खींच के बाहर लाना पड़ा बिस्तर में ही उनको उठा के बाहर लाना पड़ा वे थे परम आलसी योगेंद्र तुम कैसे परम आलसी यहां आ गए प्रश्न भी पूछ रहे हो इतने निराश होने की जरूरत नहीं मालूम होती गांव का सरपंच नेताजी को गांव की सैर करवा रहा था सरपंच ने गांव की अनेक चीजें दिखाई जब वे रास्ते के किनारे से गुजर रहे थे तो नेताजी ने देखा एक व्यक्ति आम के वृक्ष पर सो रहा है सरपंच ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा यह हमारे गांव का सबसे बड़ा आलसी व्यक्ति नेताजी ने आश्चर्य से पूछा आलसी फिर यह वृक्ष पर कैसे चढ़ गया सरपंच बोला हम लोगों ने जब आम की गुठली यहां बोई थी तब यह व्यक्ति आकर उस गुठली पर सो गया था श्वास तक सो रहा है, ये वृक्ष पे चढ़ान, योगेंद्र इसको कहते परम आलस और ऐसा व्यक्ति परमात्मा को पाही लिया समझो घबराओ ना तुम जिसके पास आ गए हो अब परमात्मा से बचने का कोई उपाय नहीं आलस्य भी नहीं संन्यास और लो इतना किया इतना और करो मुझे आलसी भी स्वीकार है, मुझे पापी भी स्वीकार है, मुझे शराबी भी स्वीकार है, मुझे जुआरी भी स्वीकार है। जब तुम परमात्मा को स्वीकार हो तो मैं कौन हूं बीच में जो बाधा डालू जब परमात्मा तुम्हें जिला जा रहा है तो जरूर तुम्हें स्वीकार करता है स्वीकार करता हूं तुम्हारे आलस में से ही रास्ता खोज लेंगे गुरु ने चेले से कहा लेटे लेटे कि उठ उठकर पता लगाओ बरसात हो रही है या नहीं बेटे तो चेले ने कहा ये बिल्ली अभी अभी बाहर से आई है इसके ऊपर हाथ फेर कर देख लीजिए अगर भीगी हुई हो तो बरसात हो रही समझ लीजिए गुरु ने दूसरा काम कहा कि सोने का समय हुआ जरा दिया तो बुझा दे बछुआ बचुआ बोला आप आंखें बंद कर लीजिए दिया बुझ गया समझ लीजिए अंत में गुरु ने कहा हार कर कि बार तो बंद कर ने कहा गुरुवर थोड़ा तो न्याय कीजिए दो काम मैंने किए हैं एक काम तो आप भी कर लीजिए आओ ऐसा कुछ होगा आज इतना है